मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व, व्रत पूजा विधि और व्रत कथा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान पुरुषोत्तम राम की पूजा करने का विधिविधान है। व्रत के दिन भगवान की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कर श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। व्रत के दिन उत्तरासन पर ब� धूप दीप से आरती उतारते हुए मीचे फलों से भोग लगाना चाहिए मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व मोहिनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख नष्ट होते हैं इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल से छूट जाता है अतः इस व्रत को सभी दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन इस व्रत की कथा सुननी चाहिए। मोहिनी एकादशी व्रत विधि। मोहिनी एकादशी व्रत जिस व्यक्ति को करना हो, उस व्यक्ति को व्रत के एक दिन पूर्व ही, अथात दशमी तिथि के दिन रात्रि का भोजन कांसे के बर्तन में नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि में भी व्रत दिन रखे जाने वाले नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे इस रात्रि में एक बार भोजन करने के पश्चात दुबारा भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के भोजन में भी प्याज और मांस आदि नहीं खाने चाहिए। इसके अतिरिक्त जौ, गेहूँ और चने आदि का भोजन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत की अवधि लंबी होने के कारण मानसिक रूप से तैयार रहना बेहद जरूरी है। इसके अलावा, व्रत के एक दिन पूर्व से ही भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर देना चाहिए तथा दशमी तिथि के दिन भी असत्य बोलने और किसी को दुख देने से बचना चाहिए इस प्रकार व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि की रात्रि से ही करना आवश्यक है व्रत के दिन एकादशी तिथि में उपवासक को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना चाह नित्य क्रियाएं कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है अगर यह संभव ना हो तो घर में ही जल से स्नान कर लेना चाहिए स्नान करने के लिए कुशा और तिल का लेप का प्रयोग करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार यह कहा, कहा जाता है कि इन वस्तुओं का प्रयोग करने से व्यक्ति पूजा करने योग्य होता है। स्नान करने के बाद साफ शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए और भगवान श्री विष्णु जी के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। स देवों का पूजन करने के लिए कुंभ स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांधकर पहले कुंभ का पूजन किया जाता है उसके बाद इसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखी जाती है प्रतिमा रखने के बाद भगवान का धूप दीप और फूलों से पूजन किया जाता है तत्पश्चात व्रत की कथा सुनी जाती है मोहिनी एकादशी सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी इस नगरी में गृत् नाम का राजा रहता था उसके राज्य में एक धनवान वैश्य रहता था वह बड़ा धर्मात्मा और विष्णु का भक्त पुत्र भक्त था उसके पांच पुत्र थे बड़ा पुत्र महापापी था जुआ खेलना मद्यपान करना और सभी बुरे कार्य करता था उसके उसे कुछ धन देकर घर से निकाल दिया। माता पिता से उसे जो भी मिला था वह शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसके बाद जीवन यापन के लिए उसने चोरी आदिकर्मी शुरू कर दी। चोरी करते हुए पकड़ा गया, दंड अवधि बीतने पर उसे नगरी से निकाल दिया गया। एक दिन उसके हाथ शिकार ना लगा, भूखा प्यासा वह मुनि क मैं आपकी शरण में ही, मुझे कोई उपाय बताएं, जिससे मेरा उद्धार हो। उसकी विनती सुनकर मुनि ने कहा कि तुम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत करो, अनंत जन्मों के पापों से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुनि के कहे अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत किया और पाप मुक्त होकर वह विष्णु लोक चला �